राधा रस रसुदा निधि परमान स्वंतेमत्कार सारे की सीमा। ज्योति रेकापी यहां पर राधा रानी की सखी तुंग इस राधा सुधा निधि के इस दिव्य श्लोक के अंदर कह रही है कि, कि कई लोगों को ब्रह्म में बड़ा आनंद आता है ब्रह्म में बड़ा रस मिलता है ब्रह्म माने वो जो दिखता नहीं है जिसे समझा नहीं जा सकता है जिसका कोई नाम नहीं, निराकार रूप है, निविक, रूप है, है, है। निर्विकार बहुत लोगों को उसमें बड़ा आनंद आता है। कुछ लोगों को अपने अपने भगवान की उपासना करने में बड़ा आनंद आता है कोई से भी भगवान हो चाहे कोई शिव का आराधक बना हुआ हो कोई दुर्गा जी की उपासना करता हो कोई विष्णु कोई राम किसी भी भगवान की उपासना वंदना करने में उसे बड़ा रस मिलता है उसके बाद जाओ आप उसके बाद जाके कहो कि भैया ऐसे छोड़ दो दूसरे वाले भगवान की उपासना करो बोलेगा बचपन से सीखे हुए आए हैं दादी ने सिखाया है माँ ने सिखाया है हम तो आज तक यही करेंगे हाँ वो बदलने नहीं उसे रस की प्राप्ति हो रही है कोई सा भी रस हो कैसा भी रस हो बर्व उसे मिल रहा है अच्छा है बुरा है उससे मतलब नहीं है परंतु एक रस बचपन से प्राप्त है आ, अपने घर का पानी जब मुख लग जाता है तो दूसरी जगह का पानी अच्छा नहीं लगता है या तो पानी बिसलरी का हो वही अच्छा लगेगा या घर का अच्छा लगेगा और कहीं का नहीं लगेगा तो बोले या तो किसी को ब्रह्म में आनंद आता है किसी को भगवत कोई भी भगवान हो उनकी वंदना सेवा पूजा के अंदर बड़ा आनंद आता है बोले के गोविंद गोविंद सख्य अनुपम परमानंद मने स्वदंते किन्हीं किन्हीं को अपने गोविंद को सखा मानकर बड़ा आनंद प्राप्त होता है वो तो मेरे मित्र हैं गोविंद दास सखा थे मित्र मानते थे भगवान श्री कृष्ण को भगवान श्री कृष्ण उनके संग गोवर्धन घूमने जाया करते एक दिन भगवान श्री कृष्ण गोविंद से बोले गोविंद आज मेरा मन है कि मैं राजा बनूं और तू मेरा घोड़ा बने गोविंद बोला ठीक है आपका मन है मैं घोड़ा बन जाता हूं गोविंद महाराज घोड़ा बन गया भगवान श्री कृष्ण उसकी पीठ पर बैठ गए एक गले में नाक में तो नहीं डल सकती थी एक नखील डाल दी और पीछे से पकड़ लिया और पकड़कर कभी करते घोड़े इधर चल बीच बीच में पेट पे लात मार देते कभी थोड़ा सा आगे चलते फिर आगे चलते फिर पेट पे लात मार देते कहा कभी दाएं चलो यहाँ रुक जा वहां हो जाए कुछ देर के बाद गोविंद बोला प्रभु बड़ी देर से लीला कर रहे हो पेट पे भी बार बार लात मार रहे हो तो और मुझे लघु शंका आ रही है तो अब उतर जाओ और मैं जरा जाके लघु शंका का वेग हल्का करके आ जाओ ठाकुर जी बोले घोड़ा बने हो तो सही से बनो घोड़ा खड़े खड़े कर देता है मालिक को थोड़ी ना उतारता है बोले हाँ, बात तो सही है परंतु आप तो प्रभु अप्रस सप्रस देखना पड़ता है यहाँ थोड़ा लघु शंका करेंगे सप्रस हो जाएंगे बोले अरे घोड़ा भी तो सपरस हो जाता है पर उससे थोड़ी है कि जो बैठा हुआ घोड़े के ऊपर है वो भी सपरस हो जाए नहीं नहीं नहीं तुझे करनी है तो यहीं कर अभी कर भैया गोविंद सखा भाव में है ना तो सखा के उसमें परमानंद की प्राप्ति उसको प्राप्त है आज ठाकुर जी उसके संग लीला कर रहे हैं ऐसी लीला कि वहां पे वो घोड़ा बना हुआ है घोड़ा बन के मैंने लघुशंका भी कर दी ठाकुर जी भाई मैं आनंद में है। तो किन्हीं किन्नी को ठाकुर जी के इस सख्य रस में भी या सख्य आदि जितने भी रस है वात्सल्य रस हुआ इन सब के अंदर भी बड़ा आनंद प्राप्त होता है फिर कहा श्री राधा सुख किमत्कार सारैक सीमा तोज राजन नखमढ़ी विलसज ज्योति रईक कच्छ टापी बोले ये सब जितने भी परम आनंद सबको प्राप्त हो रहे हैं समझ में आ रहा है चाहे वो ब्रह्मानंद का हो मुक्तानंद का हो चाहे भगवान कृष्ण के तुम सखा भी बन गए हो कोई बात नहीं है परंतु यह सब आनंद श्री राधा रानी के पैर के अंगूठे के एक नाखून में से जो अनगिनत किरणें निकलती हैं उन अनगिनत किरणों में से एक किरण के अंदर समाया हुआ है तो वहां पर सखी कह रही है कि हे राधा रानी आप मुझे अपनी वह किंकर्णी बना लो कि चमत्कार की सीमा बोले इतनी सीमा अपार है आपके इस इस चमत्कार की इस रस की कि उस रसानुभूति मुझे आप प्राप्त करा दो जिसके कारण मैं इन सब जितने भी बाकी के आनंद हैं उनको भूल जाऊ देखो जब भक्ति की शुरुआत होती है ये भक्ति सबसे ज़्यादा कहा जाए लोगों को बड़ा आश्चर्यचकित करती है बड़ा कंफ्यूज करती है लोग अपनी अपनी विचार धारणाओं में चलते रहते हैं समझते नहीं हैं कि भक्ति भी एक विज्ञान है भक्ति भी एक योग है कहीं से शुरू होता है कहीं पे जाके समाप्त तो होता है ये नहीं कि घर में बैठे चार बार तुमने ठाकुर जी को अर्घ्य दे दिया पाद्य दे दिया उसके बाद भोग लगा दिया आरती कर दी हो गई मेरी भक्ति भक्ति का अर्थ तत् सुख सुखित्व होता है कि सामने वाला तुम्हारी भक्ति से सुखी है तब तुम सुखी हो फिर भक्ति की सीमाएं हैं तीन प्रकार के चार प्रकार के मुख्य योग गीता के अंदर बोले गए प्रथम कर्म योग, दूसरा राज योग, पतंजलि का राज योग, तीसरा ज्ञान योग चौथा भक्ति योग अब इन चारों योगों की चार अलग डेस्टिनेशंस हैं। हर कोई मरने के बाद स्वर्ग नहीं जाता है बोले जी हम तो मर गए वो स्वर्गवासी हो गए नहीं कोई स्वर्गवासी नहीं होता है। जिसने जो योग करा है उस योग से वह व्यक्ति उस स्थान पर पहुंचेगा जो उसके लिए नियत है कर्म योगी क्या कब मिलेगा उसे कर्म योगी को यहां प्रथम फल प्राप्त होता है कर्म योगी को बड़ा आनंद आता है संसार के अंदर कर्म करने में ये सबसे पहला भूलो आपने बहुत अच्छा कर्म करा तो आपको मनुष्य योनी मिलेगी मनुष्य योनी में भी सात द्वीप है वह सात जेल है जैसे किसी जेल के अंदर जेबकतरों को अलग रखा जाता है अपहरणकर्ताओं को अलग रखा जाता है हत्यारों को अलग रखा जाता है ठीक उसी प्रकार यह जो संसार है जैसे भव कहा गया है इस भव के अंदर भी सात द्वीप हैं, वह सात द्वीप भी सात जेल जहां पर आप सबको अलग अलग तरीके के व्यक्तियों को रखा जाता है कहीं तामसी प्रवृत्ति के लोग ज्यादा होते हैं एक एक द्वीप का देखो कई एक द्वीप होंगे जहाँ राजसी प्रवृत्ति के लोग ज्यादा होंगे जम्बू द्वीप हाँ जब जवाब संकल्प करते हो ना पंडित जी बोलते हैं जम्बू द्वीपे भारत खंडे तो वो जम्बू द्वीप इस जम्बू द्वीप पे सात्विक लोग रहते हैं तो पहले तो इन द्वीपों से धीरे धीरे बढ़ बढ़ के आगे आओगे इस जम्बू द्वीप पे जन्म मिलेगा और ज्यादा पुण्य कभी करें हो कर्म से है हाँ? कर्म का मतलब है पुण्य और पाप कितने पाप करे हैं कितना पुण्य कराए ज्यादा करे होंगे किसी तीर्थ स्थान के अंदर आपको जन्म मिलेगा ज्यादा और आपने पुण्य करे होंगे तो वृंदावन के अंदर आपका जन्म होगा और अभी भी कर्म भक्ति के अंदर लगे हुए हो सबके लिए अच्छा करूं सत्य बोलूं, जितना भी अच्छा काम है वह करो उसके बाद भूलोक से ऊपर है भूवर लोक भूवर लोक के अंदर गंधर्व रहते हैं गंधर्व कौन है ये नाचने गाने वाले हैं स्वर्ग के अंदर ये गाते करते हैं जो, में से जो सबसे अच्छे गाने वाले होते हैं ये स्वर्ग में अपॉइंट होते हैं गाने के लिए सो भूलोक उसके बाद भूवर लोक ये कर्म की गति है तुम एक गंधर्व बन जाओगे ये अपसराए भी जो रहती है वो भी इसी लोक के अंदर रहती हैं इसके बाद फिर तीसरा आता है बहुत ज्यादा अच्छा करा तब देवता बन जाओगे वो भी पोस्टें खाली हुई तो पोस्ट खाली नहीं है तो नहीं बनने हो मरने के बाद और स्वर्ग में सिर्फ वही जाता है जो देवता बनता है हर कोई नहीं जाता बहुत अच्छा काम करा 100 अश्व में यज्ञ करे गीता कहती है 100 अश्व यज्ञ करे बिल्कुल सही तरीके से तो इंद्र की पदवी प्राप्त होगी इंद्र बनोगे हो तो कर्म है। कैसा कर्म कर्म है है है कैसा के जब तक है, जब तक सेविंग है, तब तक तक पुण्य सेविंग तब पे वहाँ पे आनंद ले रहे हो इंद्र बनके जिस दिन पैसा खत्म हो गया नीचे वापस आ और आधे राधे है तुम्हारी पाप वहां पे भी लगेगा इंद्र को कितनी बार पाप लगा और कितनी बार पाप लगने के कारण वह धरा धरती पर वापिस आया है हुं? तो वहां तक पहुंचता है स्वर्ग तक और अच्छा काम करा तो बृहस्पति बन जाओगे अब इसके बाद चार अलग तरीके के कर्म आते हैं एक ब्रह्मचारियों का कर्म एक गृहस्तों का कर्म एक वानप्रस्थियों का कर्म और चौथा सन्यासियों का कर्म अब उसके बाद जन महार, तप और सत्य लोक अलग अलग इन सब के लिए हैं कोई अच्छा ब्रह्मचारी रहा हो हाँ जैसे बाल ब्रह्मचारी हो या ग्रस्थ ब्रह्मचारी हो दो प्रकार के ब्रह्मचारी हाँ बाल ब्रह्मचारी या गृहस्थ ब्रह्मचारी कि संतति के लिए ही अगर उसने वहाँ पर संयोग किया हो वह गृहस्थ ब्रह्मचारी वह ग्रस्थ ब्रह्मचारी भी जब उसकी मृत्यु होगी तो वह कहाँ पहुँचेगा अपने लोक के अंदर पर जब तक है तब तक है उसकी क्योंकि यह सब जगह काल जब प्रलय आती है तो प्रलय के अंदर यह सब नष्ट होके चले जाते हैं तो कर्म की गति सात लोकों तक सबसे आखिरी सत्य लोग जहां पर ब्रह्मा जी बैठे हुए है वाल्मीकि वाल्मीकि रामायण के अंदर कथा है ना आ, ये जो हमारे ठाकुर जी है श्री रंगम के अंदर श्री रंगनाथ जी ये श्री विग्रह कहाँ से आया बाल कांड के अंदर इसकी कथा आई है कि यह ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मा जी को प्रथम बार जो नारायण के दर्शन हुए थे वह नारायण के दर्शन होने के बाद जब नारायण जाने लगे तब ब्रह्मा ने उनसे कहा हाथ जोड़ के कि भगवान आप तो चले जाओगे परंतु आपके पहली बार आपने मुझे जो दर्शन दिए है इसके मैं इसकी पूजा अर्चना करना चाहता हूं तब ठाकुर जी ने अपनी पहली मूर्ति विश्व की प्रथम मूर्ति ब्रह्मा को दी जो सत्यलोक में पूजित होती थी बाद में फिर वह ऋषियों के द्वारा नीचे आई और आने के बाद श्री रंगम के अंदर वह आज भी पूजित हो रही है तो ये सत्यलोक ये कर्म की गति अब दूसरा स्कंद दूसरा अध्याय राजयोग राजयोगी जो होते हैं जो यम नियम करते हुए निध्यासन करते हुए समाधि तक पहुंचते हैं होते है ना बाबा रामदेव वाले पर उसमें ठाकुर की याद करते हुए जब करते हो अपनी प्राण वायु को रोकते हो जैसे ध्रुव जी महाराज ने करा था उसकी आत्मा क्या करती है वह सत्य लोग तक जाके आनंद लेती है खूब आराम से आनंद लेती है परंतु जब जैसे ही प्रलय आती है तो भागवत जी दूसरा स्कंद बोलता है कि उसकी आत्मा प्रलय आने से पहले ही वहां से छोड़ के ब्रह्म में पहुंच जाती है ब्रह्म में पहुंच के लीन हो जाती है ये वो परमात्मा है ये आत्मा है ये उसके अंदर गई ये तो गायब हो गई या परमात्मा बन गई ये वहां पर लीन हो जाती है तीसरा उसके बाद आता है कारण समुद्र सात लोक कारण समुद्र कारण समुद्र के अंदर ये प्रलय जब आती है तो प्रलय आने के बाद ये जितनी भी आत्माएं जो यहाँ रह गई थी आलसी वाली आलता जिसने कभी भगवान की कोई पूजा वूजा नहीं करी वो क्या था वो वहां पे पहुंच जाती हैं वो नहाती रहती हैं फ्लोटिंग करती रहती हैं घूमती रहती हैं कि जब फिर से नई सृष्टि का निर्माण होगा तब वो जो बची हुई आत्माएं उनको फिर से वापस ला रख दिया जाएगा यहाँ पर तो वो कारण समुद्र में पड़ी हुई है सब ध्यान रखना इस चीज को कारण समुद्र में वो फ्लोटिंग कर रही है उसके बाद अब चालू होता है ब्रह्मलोक ये इसकी गति क्या है ज्ञान योग ज्ञान योग जो भी व्यक्ति ज्ञान योग करता हो बहुत सारे हैं ना बड़ी सारी समाधि ध्यानस्थ हो जाते हैं समाधि ले लेते हैं या जितने भी सन्यासी वर्ग है जब पढ़ते हो ना जब उनका शरीर शांत होता है तो क्या लिखा होता है ब्रह्मलीन ये ब्रह्मलीन महर्षि हैं है स्वर्गवासी नहीं लिखा होगा कभी भी, भी ब्रह्मलीन लिखा होगा क्यों क्योंकि वो ब्रह्मलोक तक गति है उनकी वहां क्या है ज्ञान योग बड़ा कठिन है पहले तो विवेक हो क्या विवेक हो प्रथम स्टेप है ज्ञान योग का विवेक की यह जगत मिथ्या है ब्रह्म ही सत्य है और फिर दूसरा स्टेप उसके बाद वैराग्य सबसे पहले वैराग्य हो जाए मुझे कुछ नहीं चाहिए बड़ी मुश्किल की चीज है शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामी के अंदर इसकी चर्चा करी है क्या चर्चा करी है कि एक मोबाइल के सिम कार्ड अच्छा मांगने से ले कर एक पानी का एक अच्छा सा आमरस मांगने से लेकर वो ब्रह्म तक ब्रह्मलोक तक की जितनी भी इच्छाएं हैं वह सब इच्छाएं क्या हैं मिथ्या और ये एक बार आ जाती हैं तो आदमी कितनी भी स्टेजेस पर चढ़ा हुआ हो वहाँ से नीचे उतर के आ जाता है तो so, बड़ा कठिन है ज्ञान योग शास्त्रीय आधार पर लोग तो बना देते हैं आ जाओ आंख बंद कर लो तुम्हें भगवान दिख जाएंगे कौन से दिखेंगे जो दिखते नहीं है नहीं तो मरने के बाद तुम ब्रह्म में लीन तो हो ही जाओगे परंतु जैसे आज आपका मन हुआ आज तो पकोड़े खाने हैं और तुम कर रहे हो ज्ञान योग की साधना समझ लो तुम किसी भी जगह पे हो नीचे आ जाओगे कोई सी भी प्रकार की इच्छा नहीं आनंद मिले तो सुख आनंद प्राप्त हो दूसरा कोई आनंद नहीं मिले तो कई लोग कहते ना ब्रह्म मां मा कि कई लोगों को ब्रह्म में आनंद आता है वो बहुत थोड़े होते हैं जिनको ब्रह्म के अंदर आनंद आता है बाकी के बस उन्हें तो आंख बंद करनी नींद आ गई तो समाधि लग गई नहीं तो ठाकुर जी दिखे नहीं दिखे कोई बात ही नहीं होगी निराकार रूप की तो तुम उपासना कर ही रहे हो वैसे ही तो यहां तक पहुंचे सायुज्य मुक्ति ब्रह्मलोक का मतलब है सायुज्य मुक्ति ध्यान शब्द का ध्यान देना हमारे आचार्यों ने सायुज मुक्ति को बहुत आसान बोला है बनारस में गए काशी में गए मरने के लिए शिवजी आएंगे कान में बोलेंगे राम राम राम सायु मुक्ति मिल गई चाहे तुम कछू करे ना करे महापे गारंटी नहीं है भगवान से दुश्मनी ले ली कंस की तरह कंस का तो भय था कंस का भय था डर गए तुम तो भगवान से अरे वो तो आएगा मुझे मार देगा तुम्हें तो मुक्ति मिल सकती है भगवान से ईर्षा है तुम तुम्हें शिशुपाल को ईर्षा थी हमेशा जलन होती थी उसे क्या हुआ भगवान ने आए सुदर्शन चक्र चलाया गर्दन कट गई उसकी ज्योत निकली तो कृष्ण की ज्योत में जाके मिल गई क्या था ब्रह्म ज्योति मिल गई ब्रह्मलीन हो गया सायुज्य हो गया सब राक्षसों को मुक्ति प्राप्त हुई है तो जो ज्ञान योग से जिसुज्य मुक्ति की प्राप्ति करना चाहते हो वो तो किसी भी तीर्थ स्थल पे जाके अपने शरीर को त्याग दो अपने आप सायुज्य मुक्ति मिल जाएगी भक्ति करने की वे आवश्यकता नहीं है भगवान से ईर्षा करना शुरू कर दो भगवान को अपना दुश्मन बना लो अच्छा वाला दुश्मन बना लो तेरे कारण मेरा कुछ भी नहीं हो पा रहा है साहुज्य मुक्ति मिल जाएगी तो हमारे आचार्यों ने कहा बड़ी आसान है राक्षसों को मिल गई अगर हम प्रेम करें तो मान ली क्या मिलेगा ये जब करके ईर्ष्या करके, जब ठाकुर जी के संग हमें ये मुक्ति मिल रही है तो अगर हम प्रेम करें तो उनसे क्या मिलेगा तब अब चालू हुआ भक्ति योग तो कर्म की गति समझ ली सात लोगों तक है जब तक पैसा है अंटी के अंदर तब तक घूमोगे फिरोगे उसके बाद लौट के यही आ जाओगे फिर चौके चूल्हे में लगना है फिर काम धंधे में लगना है अच्छा रहा तो अच्छा रहा नहीं रहा तो फिर कोई बात नहीं फिर किसी भी योनियों में पहुंचोगे फिर चौरासी लाख योनियों में घूमते हुए यहीं डोलते रहोगे फिर जहा भक्ति की शुरुआत हुई उसके बाद भैया लेट आई फोन दे को बंद ना तो ब्रह्मलोक के ऊपर पराव्योम पराव्योम में क्या है दुर्गा जी का अपना स्थान है विष्णु जी का अपना बैकुंठ है शिव जी का अपना कैलाश है जिसके जो भक्त हुए शिव जी के भक्त रहे वो उन्हें मुक्ति मिलेगी अलग चार मुक्तियों में से उधर मुक्तियाँ मिलेंगी ये कौन होते हैं बैकुंठवासी मरने के बाद अगर कृष्ण का विष्णु का अगर कोई वो रहा तो क्या लिखेगा बैकुंठवासी हो गए ये स्वर्गवासी ये नहीं लिखेंगे ये बैकुंठवासी लिखेंगे मरने के बाद यहां पे चार प्रकार की मुक्तियां रहती हैं बैकुंठ के अंदर चार प्रकार की मुक्तियां सामीप्य सालोक्य और सारूप्य ठाकुर जी जैसा रूप मिल जाएगा ठाकुर जी जैसा लोक मिल जाएगा ठाकुर जी के बगल में आना खड़ा, खड़े हो जाओगे उद्धव आदि की तरह से तो ये ठाकुर जी के पास जाने का मौका अपने आप मिल जाएगा ये मुक्ति है तो ब्रह्म मादनिक वादहा भगवत वंदना नंदमता किसी को ब्रह्म में बड़ा आनंद है किसी को कहा आनंद है भगवान की वंदना में वैकुंठ में वंदना होती है क्यों क्योंकि वह कौन है वैकुंठाधिपति है तो वहां पर सब वंदना करते हैं देवता भी वैकुंठ नहीं जा सकते हैं भागवत के दसम स्कंद के प्रथम अध्याय के अंदर जब पृथ्वी ब्रह्मा के पास पहुंची है और ब्रह्मा सभी देवी देवताओं के संग, सी इंद्र आदि के संग जैसे ही गए हैं श्वेत द्वीप पर जिसे वैकुंठ कहा जाता है तो उसके तट पर उसके बैंक पर खड़े होकर श्वेत द्वीप अंदर है अभी तो समुद्र है ना क्षीर सागर तो वो क्षीर सागर के बाहर खड़े होके वहां से हाथ जोड़ के उनके लिए प्रे करते हैं ठाकुर जी आ जाओ अपना जन्म कर लो अंदर नहीं जा सकते हैं उनके पास वो लाइसेंस नहीं है देवताओं के पास कि वह वह वैकुंठ के अंदर छीर सागर में वैकुंठ के अंदर भी पहुंच जाए वहां का चार प्रकार के अब उस वैकुंठ के अंदर दो मोहल्ले हैं एक मोहल्ले का नाम है द्वारका और दूसरे का नाम है साकेत क्या द्वारका और साकेत जो राम जी का अनन्य भक्त है जो हनुमान जी का अनन्य भक्त है कहां जाएगा साकेत जो द्वारकाधीश का आनंद में भक्त है जो रुक्मणी आदि सबकी उपासना करता हुआ रुक्मणी द्वारकाधीश की बड़ी उपासना करता है वह कहा जाएगा द्वारका ये का है? बैकुंठ में थोड़ा सा ऊपर बैकुंठ के जैसे पहाड़ समझ लो पहाड़ पे दो उसके बाद के गोविंद सख्य सख्य अद्य अनुपम परमानंद मन द्वारका और ये समाप्त हो जाने के बाद फिर आता है गौलोक वृंदावन अभी एक बहुत बड़ा ग्रह है पर बीच में से डिवाइड है एक तरफ का तो नाम गौलोक है और दूसरे स्थान का नाम वृंदावन ये सबसे ऊपर है अब यहां पे क्या पहुंचता है गौलोक इस गौलोक के अंदर तीन तरीके के भक्त पहुंचते हैं कौन से जो भगवान श्री कृष्ण में दास से भाव रखते हैं कृष्ण में कौन सा कृष्ण ये बाल गोपाल कृष्ण गौलोक में कि भाई हम यशोदा महारानी के यहां पर दास दासी का काम कर ले ठाकुर जी की सेवा में वहां पर लगे रहें दूसरा गोविंद साख्य जो दोस्त हैं मधुमंगल श्रीदामा श्रीदाम सुदामा ये जितने भी ये मित्र हैं ये सब के सब मित्र कहा जाते हैं जब इनका प्राणांत होता है गौलोक जिसे गोकुल भी कहा जाता है और तीसरा यश बा जी तो मेरो लाला है यहाँ तो सब जितनी भी मैया सबको भावी हो तो मेरो लाला है ये तो मेरो लाला है तो जब ये लाला तुम्हारे पास हो और मंत्र सही हो आ? हर जगह जाने का मंत्र अलग है राम वाले राम के मंत्र कोई दे सकते हैं कृष्ण वाले कृष्ण को दे सकते हैं विष्णु वाले विष्णु को दे सकते हैं हर एक कोई हर एक किसी का मंत्र नहीं दे सकता तो मंत्र सही हो भाव गुरु के द्वारा दिया हुआ हो कि वात्सल्य की भक्ति कैसे होती है ये नहीं कि अपने मन मुताबिक कर ली हाँ जब पहली बार बच्चा होता है तो वो तुम्हारी सासू माए है ना वो पीछे से डंडा मार मार के बताती है कि बच्चा कैसे रखना हो तो थोड़ी ना आवे रखना तो गुरु को कार्य वहां पे है कि जब तुम्हें बताना कि कैसे सेवा होनी है तुम्हारे मन मुताबिक सेवा नहीं चलेगी वहां पर हुँ? तो तीन पहला दास्य दूसरा सख्य तीसरा वात्सल्य जब शरीर शांत हुआ आप वहां पे पहुंच गए उसके बाद आधे पर वृंदावन है इस वृंदावन के दो नियम है पहला यहां पे पहुंचने वाला माधुर्य भक्ति वाला होना चाहिए जो इसका भाव राधा रानी में हो वही पहुंच सकता है कृष्ण में भाव तो लक्ष्मी का भी है परंतु वह आज भी वृंदावन में नहीं पहुंच पाई है शिवजी भी रास के लिए पहुंचे थे परंतु बाहर से तो साड़ी लहंगा चोरी तो डाल ली थी ना अंदर का अंत करण जो था वह राधा में या फिर स्त्री में नहीं हुआ था इसी वजह से बाहर रह गए तो इसके दो नियम हैं प्रथम यहाँ राधा रानी की सत्ता है यहाँ राधा रानी कृष्ण के संग जरूर होंगी हुँ? और दूसरा पुरुष भाव से इसकी साधना नहीं होती है तो हर कोई वृंदावन मरने के बाद भी नहीं पहुंचता है। हर जगह के मंत्र अलग हैं अब इसे समझना जितने भी तुम्हें भगवान के भक्त याद हो कोई भी वृंदावन नहीं पहुंचा ध्रुव महाराज वृंदावन नहीं गए चार हाथ वाले विष्णु जी आए थे जो मुख पर शंख लगाया था प्रहलाद के लिए कौन आए थे विष्णु जी आए थे बैकुंठ से कृष्ण जी नहीं आए थे राधा रानी वाले बैकुंठ से ही तो गए थे लक्ष्मी जी मनाने के लिए गए घर आ जाओ फटक के मार दिया दो छलांग में पहुंच गई वापिस तुंती के कुंवर रटत द्रुपद की सुतार रटत नाथ कुंती के कुबर खूब रट रहे हैं परंतु मिले तो द्वारका वाले थे ना वृंदावन वाले थोड़ी ना मिले द्रुपद की सुतारुक्मी के संग जो खेल रहे थे ना चौपड़ वही तो भाग के गए थे द्रौपदी को बचाने के लिए वृंदावन वाले गए क्या वृंदावन वाले नहीं गए किसी भी जो हो आपके दिमाग में कोई सा भी भक्त तो हो पूरी भागवत में से किसी को भी भगवान श्री कृष्ण वृंदावन वाले नहीं मिले एकमात्र मिले तो सिर्फ गोपियों को मिले अब भक्ति करने के लिए बैठ रहे हो तो पहले अपना लक्ष्य तय करो कि तुम्हें जाना कहाँ है यहाँ लक्ष्य तो तय होता नहीं है पचास देवी देवता सामने होते हैं ठाकुर जी तेरे घर भी आ जाएंगे तेरे घर भी आ जाएंगे तेरे घर भी आ जाएंगे ठाकुर जी करते हैं यार मेरे घर पे कैसे आ जाएगा तू आत्मा को तो एक जगह जाना है आ, या तो यमदूत लेके चलेंगे या कोई तो दूसरे देव देवदूत लेके चलेंगे अपनी मर्जी से तो घूम नहीं सकती है आत्मा तो भक्ति का सबसे पहला योग का सबसे पहला कार्य की आपको प्राप्त क्या करना है ये जीवन के अंदर निश्चित हो और दूसरी उसके बाद ये जो वृंदावन की जो लीला है ना ये वृंदावन की लीला यहां रहे हैं श्री राधा किंकरी नाम सुख चमत्कार सारे सीमा बोले ये जो किंकरी है ना ये खड़ी हुई है श्री राधा रानी की कृपा मांगना मांग रही है श्री राधा रानी से सेवा मांग रही है तो ये सेवा क्या है ये समझने की बात है देखो वृंदावन की जो भक्ति है वह लालच है जितना बड़ा लालच होगा उतना ही तुम सही रूप से जाके ठाकुर जी की भक्ति कर सकते हो किसी को दो करोड़ रुपये चाहिए लालच है दो करोड़ रुपये चाहिए अब उसे मैं एक करोड़ भी दे दूं तो भी खुश नहीं हो सकता है परंतु यहाँ तो चार बार माला कर ली दो बार ठुमक लिए तीन जगह पे महाराज मंदिर में दर्शन करके आ गए दो मंदिरों में जाके चुनरी चढ़ा दी बस खुश हो गए जी आज तो हमने ये करा था ठाकुर जी से मुझे ये माला मिल गई ये चुनरी ये लालच नहीं था ना कहीं पर लालच क्या है हमारे ये कि जितने भी साधु संत हैं महा चैतन्य महाप्रभु महाराज जैसे ही वृन्दावन की उस धरा पर आए जा जा के कभी लता से पूछ रहे हैं कभी पता से पूछ रहे हैं कभी ब्रज की उस रेणु से पूछ रहे हैं हे मेरे तुमने कृष्ण को देखा है क्या यमुना के पास जाके उस कलकल -कल करती हुई यमुना के पास जाके यमुना से पूछ रहे हैं कि आपने मेरे उस कृष्ण को देखा है क्या वायु से पूछ रहे हैं आपने मेरे कृष्ण को देखा है क्या क्यों क्योंकि यह उनका लालच था ये उनका लालच था उन्हें कृष्ण चाहिए कौन से राधा वाले कृष्ण चाहिए जब तक लालच बड़ा नहीं होगा ये भक्ति नहीं हो सकती ये दिखावे की भक्ति होती है जहां तुम दो बार आज सुबह से दो बार माला हो गई, बड़ा मन संतुष्ट है अरे जिसे रुपए चाहिए सुबह से लेकर रात्रि तक लगा ही होता है वो ये नहीं देखता है कि चार दिन उसके बीत गए बिना सोए हुए और वो पंद्रह पंद्रह घंटे काम कर रहा है वो कुछ नहीं देखता है क्यों क्योंकि उसका लक्ष्य बड़ा है और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वह सब कुछ जितनी भी तरीके का प्रयत्न है वह करता है मन से उदास होता है परंतु घर वालों के सामने खुश दिखता है अपनी खुशी दिखाता है यही भक्त है मन से जिसके उदासीनता हो आ, जिसके दुख हो ठाकुर भक्ति तो सब प्रकार से कर रहा हूँ तेरी कृपा प्राप्त नहीं हुई है तेरे दर्शन प्राप्त नहीं हुए हैं तेरे किंकड़ी बनने का अवसर सौभाग्य मुझको प्राप्त नहीं हुआ है श्री राधा रानी के उस दिव्य निकुंज के अंदर मुझे सोहनी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है जब तक यह जीवन के अंदर लालच नहीं होगा जितनी भक्ति कर रहे हो ठीक है कर रहे हो फिर वहाँ पर ना डेस्टिनेशन चेंज हो जाएगा वहां की भक्ति लालच की भक्ति है जब तक नहीं मिला तब तक करनी है कि राधा कृष्ण विद्यापति ने तो बड़ा प्यारा लिखा है आज पेखल नंद किशोर आज पेखल नंद किशोर केली विलास सबहु। अब तेजल रहत अब धरी चकित बिलोकी बिपिन तट पलटी आओली मुख मोरी तब धरी मदन मोहन तरुकानन लूट ही धीरज कुनी छोरी विद्यापति कहते हैं सखी अब कृष्ण की सखी ये ये श्री धाम के अंदर जो प्रतिक्षण लीलाएं हो रही हैं उस लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं और करते हुए कह रहे हैं कि आज श्री कृष्ण चल रहे थे गांव को चराने के लिए जा रहे थे दूसरी तरफ से राधा रानी आई और राधा रानी ने अपनी तिरछी निगाहों से कृष्ण को देख लिया और जैसे ही देखा देखते ही कृष्ण गायों को चराना है मुझे वन में जाना है सब कुछ भूल गए घायल हो गए और घायल होकर वहीं लुंठित हो रहे हैं वहीं परी ही रहे हैं वहीं रो रहे हैं हा राधा हा राधा हा राधा कर रहे हैं भागी भागी कृष्ण की सखी जो है वह राधा रानी के पास गई और राधा रानी के पास जाके कहती है कि जबधरी चकित बिलोली विपिन तट पलटी आ ओली मुख मोरी तब धरी मदन मोहन तरुकानन लूट धीरज पनी पुनी छोरी बोले जैसे ही आप आई और आने के बाद हे राधे आपने श्री कृष्ण को एक बार अपनी नजरों से जैसे ही देखा कृष्ण को आपने देखा कृष्ण की निगाहें आपसे मिली दोनों ऐसे हुए कि आप तो बड़ी गंभीर हैं आपको तो कुछ नहीं हुआ परंतु दूसरी तरफ तो देखो मेरे कृष्ण तो सब कुछ भूल के वहाँ पर होते जा रहे हैं लड़क लड़क कर पातल होते हुए हा राधा कर रहे हैं तब राधा रानी बोली अब उसमें मेरी क्या गलती है मेरी आँखें तो बड़ी चंचल है परंतु मेरी आँखें उनकी आँखें कैसी मृग नी तो चंचल आंखें बोले तो मेरी आंखें चंचल हैं मैं इधर उधर देखती हूँ सब तरफ देखती हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है अरे कृष्ण तो अपने आप को बड़ा धीर गंभीर कहता है उसके संग तो मधुमंगल जैसा इतना विदूषक चलता है उसे संभाला नहीं जा सकता है तब सखी आई और सखी बोली पुनी सोई नयन जदि हेर भी पाव चेतन नहा बोले राधे जहर को जहर काटता है आपने जिस दृष्टि से प्रेम भरी उन से जैसे ही आपने श्री कृष्ण को देखा उनके हृदय पर घाव लग गए वह आपके प्रेम में होकर वहां पर लुंठित हो रहे हैं एक बार फिर से चलो और अपने उन प्रेम नेत्रों से कृपा कटाक्ष यहाँ है कृपा कटाक्ष अपने उन कृपा कटाक्षों से देखो और देखते ही वह जैसे जहर जहर को काटता है वैसे ही ठाकुर की कृपा ऐसी आ, आप की कृपा ठाकुरानी की कृपा ऐसी उनको मिलेगी कि वह सही हो जाएंगे राधा रानी को प्रतिष्ठ देखते हैं श्री कृष्ण राधा रानी के पास जो रस है वह है रस किसी के पास नहीं है तभी तो गोपी यहाँ पे कह रही है ना केचित गोविंद अद्य अनुपम परमानंद मने बोले जो गोकुल के अंदर रस नहीं है वो रस कहाँ पर है बोले राधा रानी की किंकि बनने पर है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहीं भी हो वह राधा रानी को नहीं छोड़ सकते सब ठाकुरन को ठाकुर हरि, सब ठाकुरन को ठाकुर हरि, बा ठाकुर की ठाकुर ठाकुर अरे वो तो पर देवता है श्री कृष्ण पर देवता हा वे आधारानी कौन रसमई जो हां रस स्वयं दासी बना हुआ है रस प्रिया निष्ठा जो महाराज प्रिया जी में ही निष्ठा रखता है जहां से जो रस की उद्गम है कृष्ण को भी देखो ये ये जो वृंदावन है ना वृंदावन के अंदर जो लीला होती है वो कहाँ से शुरू होती है सखियों के अंदर भाव उत्पन्न होता है अब मुझे हमें श्री राधा कृष्ण को इस भाव से देखना है जैसे ही यह भाव उत्पन्न हुआ यह भाव जाता है राधा रानी के पास राधा रानी के पास जब यह भाव जाता है तो राधा रानी से यह भाव जाता है श्री कृष्ण के पास जब श्री कृष्ण के पास जाता है सब श्री कृष्ण चंचल बनते हैं और चंचल बनने के बाद उस लीला को करते हैं जो गोपियां देखना चाहती हैं गोपियों से शुरू होता है और गोपियों की पदवी हम सबको मिल सकती है अष्टादाक्षरो मंत्रो व्यापक लोक पावन हा गोपाल शास्त्र नाम के अंदर कहे ना कौन सा वाला पहुंचाएगा हा? बहुत सारे मंत्र हैं सप्त कोटि महामंत्र है सात करोड़ महामंत्र हैं परंतु कौन सा वाला पहुंचाएगा वृंदावन अष्टा दशाक्षरो मंत्रो व्यापको लोक पावना जिसके पास अष्टा दशाक्षर मंत्र है वही वृंदावन पहुंचाएगा आपको भी अष्टा दशाक्षर मिलो हो गो आप निम्बार्क से हो चाहे निम्बार्क हो गौड़िया हो कोई हो भाव अलग अलग होंगे ये स्वकीय भाव की उपासक है हम पर की भाव उपा के उपासक है अब उसमें तो यहां बोलेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी फ्यूज उड़ जाएंगे क्योंकि एक कुंज है एक निकुंज है एक निवृत निकुंज है हर जगह हर कोई नहीं पहुंच सकता है गोपियां भी बहुत सारी गोपियां सौ करोड़ गोपियां हैं सौ करोड़ गोपियां गोपियां भी जो है ना वे हर जगह नहीं पहुंच सकती हैं। एक कुंज तक लिविंग ये बाहर का जो है ना जहाँ गाड़ी खड़ी हुई है अभी खाना खाओगे इधर तक यहीं तक ही आ सकती है बस गोपी दूसरी गोपी घर के अंदर आ सकती है तीसरी गोपी को काम है जो महाराज अंदर बेडरूम तक भी जा सके हर कोई नहीं जा सकता कौन से वाले संप्रदाय में हो कौन सी वाली भक्ति कर रहे हो कहां तक तुम्हें जाना है कौन सी वाली गोपी बनना है अरे बड़ा रस का सिद्धांत है आसान नहीं कि चार बार बस यहाँ पे हरि बोल हरि बोल कर लिए यहां का भजन वहां का भजन गालिया नहीं परंतु पहला नियम मेरे तो गिरधर और दूसरी बात जो है ना वहीं पर सबकी गड़बड़ टाए टाइ फिर से दूसरों ना कोई यहाँ का बात करी दूसरों यहाँ तो तीसरो चौथों पांचवा सब रखे हुए भाई मीरा के भजन गाओ मीरा की भक्ति देखनी है हनुमान चालीसा गाओ हनुमान चालीसा गा के क्या मिलेगा हनुमान की भक्ति देखो वह हनुमान उस पद को कैसे प्राप्त करा है उन्होंने मीरा को वह कृष्ण कैसे मिले हैं हम लगे हैं छोटे छोटे लालच बड़ा नहीं है ना लालच बड़ा नहीं है तो भक्ति बड़ी नहीं है भक्ति बड़ी नहीं है तुम्हारा टाइटा फिर से वो तो दो बार माला यहाँ कर रहे हो अपना आनंद है ये अपना आनंद है जिसका जैसा घर में जैसा मन चला जिसको जैसी इच्छा हुई उसने अपने घर में वैसी चीज करी और उसे उससे बड़ी संतुष्टि हुई और संतुष्टि में उसे वहीं पर खुशी अरे फल से संतुष्टि होती है यहाँ को पुरुष जो है ना फल से संतुष्टि होनी चाहिए परंतु यहाँ कार्य से संतुष्टि होती है भक्ति को कार्य मान लो भक्ति कार्य नहीं है परंतु भक्ति को अगर कार्य मान लो तो वह काम से खुश है सामने वालों खुश हो या ना हो या। हमें कोई मतलब ना है। अरे जब काम ही सही नहीं है चलता है चलता है चलता है चल रही है ठाकुर कहाँ से खुश होगा और हम तो उस परम तत्व जो आधारानी की दासी बनने का जो सौभाग्य है वो कैसे प्राप्त कर सकते वृंदावन के अंदर एक निष्ठा कैसे आ सकती है सूरदास भी महाराज जब अपने अंतिम क्षणों में थे वल्लवाचार्य उनके पास भागे भागे पहुंचे और बल्लभा के गुरु हैं और देखा सूरदास जो लेटे हुए ना अपने छाती के बल लेटे हुए थे बोले ये छाती के बल क्यों लेटा है सूरदास बोले जिस वृंदावन की इस पावन भूमि ने मुझे अपनाया है मरते मरते उसे पीठ नहीं दिखा के जाऊंगा जिसने मुझे अपनाया है मैं अपनाते अपनाते ही मरूंगा किसी देवी देवता को भी वह वृंदावन की रज के दर्शन भी नहीं होते वर्ष पुराण पुराण के अंदर है ब्रह्मा जी ने वर्षों तक उपासना करी। उपासना करी क्यों करी क्योंकि वह गोपियों के चरणों चरण की प्राप्ति चाहते थे चरण क्या उनके साठ हजार वर्षों तक तपस्या करने के बाद भी चरण क्या चरण की धूली के भी दर्शन उनको प्राप्त नहीं हुए कितनी आसान है अब गाड़ी पकड़ी पांच घंटे में वृंदावन जो ब्रह्मा तो जे प्राप्त नहीं हुआ हमें प्राप्त परंतु निष्ठा नहीं है वे ब्रह्मा बन चुका है परंतु ब्रह्मा सप्तलो की बहुत नीचे है कह रहे हैं ना ब्रह्म का आनंद ये तो ब्रह्म का आनंद है बहुत उच्च तो आनंद है हमारे यहाँ के रक्षित तो कहते हैं पदम तुच्छम मतम जहां पर प्रियाजी नहीं है वो चाहे वैकुंठ भी क्यों ना हो वह धूल के कण के समान है जैसे झाड़ू लगा के बाहर निकाल दो तो यहाँ सखी कह रही है उसे भी झाड़ू निकाल के बाहर निकाल दो क्या जरूरत जहा राधा रानी नहीं है वहां लीला नहीं है अरे वैकुंठ के अंदर जी क्या कर रहे हैं आलसी एक नंबर के लेटे पड़े हुए हैं अरे लक्ष्मी जी महाराज चरण सेवा कर रही है कि और क्या हो रहा है कुछ नहीं हो रहा बताओ कुछ हो रहा हो तो ठाकुर जी ने मसनत वसनत बढ़िया सा लगा दिया आधे से लेटे पूरे भी नहीं लेटे है राजविलास में ऐसे ही तो लेट ना हो राजविलास में ऐसे ही आधे में लेटे हुए है जहा थोड़ा सो दर्द होए वहां पे महाराज अनंत शेष जरा कुंडली को के फिर से टाइट हो जाए लो जी तुम्हारी बिल्कुल कमर अमर सही कर दी लीला कहां हो रही है एकमात्र श्रीधाम वृंदावन के तो पहले अपने रस को समझो तुम्हारा रस कहाँ है ऐश्वर्य रूपी भगवान के अंदर है राम में है शिव में है दुर्गा में है समझो फिर कहा जाओगे तुमको क्या मिलेगा भक्ति ऐसे ही नहीं है कि उठे और निकल लिए जहां चले वहां परवाने की तरह से जो मिला वो मिल गया नहीं मिला हमें तो मालूम है हमें तो मिल जाएगा नहीं मिलता तीन पाप लगे हैं एक पाप लग एक पाप लगाए तीन लोगों को भागवतम के अंदर तीन लोगों को वृंदावन की प्राप्ति नहीं है पहली लक्ष्मी दूसरी ब्रह्मा और तीसरा शिव लक्ष्मी को क्यों नहीं है क्योंकि वो कृष्ण की उपासना कर रही है और ऐश्वर्य है प्रेम झुकाता है ऐश्वर्य उठाता है हमें याद है हम गुरुजी के पास जाते थे बचपन में पढ़ने के लिए कोटिया के अंदर एक चूहा बडी ऊंची ऊंची फलाक मार रहा था पोटली ऊपर लगी हुई थी तो गुरु जी बोले इस वक्त बहुत बड़ा भंडारी है ताकत है इसके अंदर जरा देख इसी वजह से इतनी लंबी लंबी उछाल मार रहा है जरा भगाओ और देखो किस बिल में जाता है उस बिल को खुदवाओ महाराज भागा बिल में घुसा बिल को खुदवाया गया बहुत बड़ा अनाज का भंडार उसने अंदर रख रखा था बोले बोले व्यक्तियों की, की, की, आदमियों पुरुषों इस संसार में यही गति है, जिसके पास जितना भंडार घर में रखा हुआ है उतनी उछार किसी से पूछो क्या बने माया के राज्य में लखपति बन गए माया के राज्य में करोड़पति बन गए भक्ति मिली ना मिली बाकी का है बाद में देखेंगे जब मर जाएंगे तो तो जहां ऐश्वर्य का बल है ऐश्वर्य का बल लक्ष्मी के पास कभी भी नहीं दिलवाएगा बिंदा अमान इन मान देना वहां तो मान दे दिया जाता है जब किसी को लालच ज्यादा हो जरूरत ज्यादा हो तो वह यह नहीं देखता है कि किसके सामने पेसर झुकाना है वो सबके पास वृंदावन की भक्ति कैसी है भिखारी वाली भक्ति है भिखारी ये नहीं देख भिखारी यह समझता है कि हर व्यक्ति जो उसके पास से गुजर रहा है वो उससे ज्यादा बड़ा पैसे वाला है तो वह सबके पास अपना खाली कटोरा लेके पहुंच जाता है दो मुझे दो मुझे दो मुझे वृंदावन की भक्ति क्या है भिखारी वाली भक्ति है कहीं से भी वह रस की प्राप्ति हो किसी भी व्यक्ति से हो चाहे वह छोटा है बड़ा है महाराज जानता है कुछ नहीं जानता है मैं तो हंस की भांति जैसे हंस किसी जल के सरोवर में दूध मिला हुआ हो तो दूध को भी फिल्टर करके पूरा पी जाएगा पानी को छोड़ देगा वैसे ही भिखारी की तरह से खोटा सिक्का निकाल दो जो जो समझ में जो रस की मुझे जरूरत है उस रस को तुम अपनाओ बेखारी की भक्ति है ये वृंदावन की भक्ति बेखारी की भक्ति अपने से सामने वाले को बड़ा समझ और वैसी जरूरत जो जरूरत है तो उसकी पूर्ति कैसे भी हो किसी भी प्रकार से क्यों ना हो समझ लो पहला ब्रह्मानंद फिर मुक्तानंद पहले ब्रह्मानंद फिर मुक्तानंद मुक्तानंद के बाद प्रेमानंद आ? प्रेमानंद के बाद सेवानंद वृंदावन पहुंचता है ना कोई एक तो सखी बन के पहुंचेगा गारंटी से सखी बन के पहुंचेगा पातालखंड पद्म पुराण पातालखंड पच्चीसवा अध्याय अर्जुन को भी जैसे दिन मालूम चला कि ये असली वाले कृष्ण नहीं है परंतु कहा कि तुम्हारी पहुंच तो है तो मुझे दर्शन तो करा दो उस, अपने उस नित्यधाम वृंदावन के तब भगवान श्री कृष्ण पहले तो डर वो करे यार के तो पोल पट्टिया खुल गई हाँ हम तो द्वारका से आ रहे थे भाग भाग के वृंदावन वाले तो कहा ना कि वो तो एक कदम भी वृंदावन के बाहर नहीं रखते है पद्म पुराण आदि के अंदर गौतमीय तंत्र के अंदर लिखा हुआ है जो रखते ही नहीं है यार ये तो आज गड़बड़ हो गई आज तो पता लग गया इसे अब मैं वृंदावन कैसे दिखा बोले मैं तो ये तो वृंदावन देखना है ठाकुर जी बोले देख है तू लहंगा फरिया पहनने पड़ेंगे हाँ चूड़िया वूड़िया डालनी पड़ेंगी नाक में नथ आग यहाँ पे टीका आड़े बड़े बडे झुमका से डालने पड़ेंगे कमर में कड़धनी होएगी पैरन में पाजेब होगी तू तैयार होए तो लेके चलो जेविक अटक गया नहीं छत्रिय है मुझे तो चलना है देखना है ठाकुर जी बोले चल कोई नहीं उठाया पद्म के अंदर हा लेके गए डुबकी लगवाई लगाई जैसे में कौन निकल के आ गया अर्जुनी अर्जुन नहीं था अरे बोला ना सखी पहुंचती है अर्जुनी हाँ शीशा तो था नहीं प्रतिबिंब देखा उस सरोवर के जल में हाय राम देखते ही कहा तो बहुत बड़े सम्राट थे हाँ तलवार वलवार आभूषण गांडीप धारीव है गांडीप तो गायब हो गए अब तो खाना कर रही है कमर में महाराज करदानी लटकी भई है बड़े बड़े हार डले हुए हैं अलता मेहंदी सब लगी पड़ी है अब तो रो गयो अपनो चेहरा छुपावे ठाकुर जी बोले चेहरा छुपा ले वृंदावन देख ले <laughs> तो वृंदावन की प्राप्ति सखी भाव में 100 दूसरा कोई पुरुष वहां पहुंचता नहीं कृष्ण के अलावा वह भी सही रूप में धारण होता है ऐसे नहीं होता कि जहां जिसका जो मन आया और वो करके बैठ गए नहीं उसकी एक पद्धति है पहले किस उपास क्या मन के अंदर कथा को धारण करना है कौन सी कथा का रोज आस्वादन करना है बार बार चिंतन मनन करना है तब जाके ठाकुर जी की कृपा बनती है और दो चीज उस भक्त के पास से कभी नहीं छूटती हैं। पहला हरिनाम दूसरी हरि कथा हनुमान जी को जरूरत नहीं है अब हरिनाम करने की परंतु सीताराम सीताराम सीताराम सीता करे जा रहे हैं जरूरत है क्या हनुमान है जरूरत नहीं है और जहां कथा होती है सबसे आगे आके बैठ के कथा सुनते हैं छूटता नहीं है, जो साधन था वह साध्य बन जाता है जितने भी पुराण हैं, उन सब पुराणों के अंदर पार्वती प्रश्न पूछ रही है भगवान शिव उत्तर दे रहे हैं कथा कहीं ना कहीं आई जाती है हर पुराण के अंदर हरी कथा चल रही है और भगवान शिव क्या करते हैं राम राम राम राम राम राम राम नाम कभी नहीं छूटता नारद जी नारायण नारायण नारायण नारा नारा कोई जरूरत है देवर्षि तो बन गए ये साधन भी है और ये साध्य भी है ये ही दो वस्तु पहुंचाएंगे वहां पर वाल्मीकि रामायण के अंदर भगवान श्री राम बैठे हैं वहां पर अपनी ही कथा सुन अपने लव और कुश से गोपाल चंपू के अंदर राधा कृष्ण बैठे हुए हैं अपनी गोपियों के संग और वहा मधुकंठ आदि वहां पे कथा सुना रहे हैं श्री राधा रानी हमेशा कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण जपती रहती हैं अब भगवान श्री कृष्ण राधा राधा राधा राधा राधा राधा कोई जरूरत है बहुत सारे लोग होते हैं ना अरे हम तो बहुत प्रेम करते हैं बताने की जरूरत है क्या जपने की जरूरत है क्या तुम तो तुम्हें हो या ना हो तो मालूम नहीं भैया ठाकुर जी तो अब तक जो ठाकुर शिव बन गया जो महाराज हनुमान बन गए वो नहीं तो छोड़ रहे पा रहे हैं ना वो छोड़ रहे हैं तुम छोड़ के बैठे हुए हो ये दो वस्तुएं कभी नहीं छूटती है असली भक्त वही होगा जिसके पास हरि कथा होगी और जिसके पास हरे राम होगा हरी कथा सब संशयों को हटाएगा और हरी नाम महाराज उसके रस को उष्ट करेगा दोनों की जरूरत है अब जाना कहाँ है ये पहले दिमाग में आ जाए जैसे ही दिमाग में आ जाएगा क्योंकि देखो लक्ष्य नहीं है कोई आदमी चल नहीं सकता है हम तो घर से निकल लिए जाना खाए ये नहीं मालूम बहुत सारे होते हैं लोग रोज सुबह निकले लॉन्ग ड्राइव पे करने के लिए कहाँ जा रहे हो वो तो नहीं मालूम जहां रास्ता ले चले लक्ष्य नहीं क्या हुआ समय बर्बाद हुआ लौट के आ गए उसे अपना आनंद मिला उसे भगवान के उसे और दूसरे के आनंद से कोई मतलब नहीं है परंतु योग जो है वह तो भगवान का आनंद है हा? कि कहा भगवान के आनंद में अपना आनंद ढूंढना है तो उस आनंद को ढूंढने के लिए क्या करो सही योग को अपनाओ सही गुरु प्राप्त करो उसके बाद सही वाला मंत्र लो सही वाला मंत्र लो और मंत्र लेने के बाद फिर सही विधि प्राप्त करो होता गया दीक्षा ले ली मंत्र ले लिया घर पे आके अपनी विधि चालू हो जाती है आपकी विधि थोड़ी ना चलेगी विधि तो गुरु की चलेगी शास्त्र की विधि चलेगी और जब तक प्रयास करो जब तक तुम्हें वह लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए जो तुमने सुनिश्चित कर रखी है ये आसान नहीं है बैकुंठ तो तुम मरते मरते आजामल की तरह से नाम लेके पहुंच जाओगे अगर वृंदावन जाना है तो ये वैकुंठ से भी ऊपर है वहां पे जाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी है और पहली मेहनत का पहला वाला जो काम है ना लालच लेके आना है जो मन को हमेशा खिन्न रखे ठाकुर जी भक्ति तो कर रहा हूं मान ली खुश हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो क्योंकि मुझे तो वह वृंदावन चाहिए ये भाव हमेशा रहे पर ये भाव होता नहीं और ये भाव नहीं होता इसी कारण से ना लक्ष्य की प्राप्ति हो पाती है और ये देखो पाप पुण्य से ऊपर है एक हरे नाम बोल के जितने भी अनंत जीवन हुए उस अनंत जीवनों के अंदर जितने भी पाप हुए सब पाप वही समाप्त तो हो जाते हैं तभी तो वैकुंठ मिलता है एक बार भगवान का नामाभास लेके नामाभास नाम भी नहीं अजामिल ने नामाभास बोला था भगवान को नहीं बुलाया था अपने पुत्र को बुलाया तुम मरते मरते हरी भी नहीं बोल रहे हो अरी भी बोल रहे हो हाँ अरी सुनियो हाँ अपनी पत्नी को भी बुलाने के लिए अरी भी बोल रहे हो तो अरी में हरी का नामाभास है उसी से बैकुंठ मिल जाएगा तो बैकुंठ आसान तो है पर वृंदावन का रस जिसको चाहिए उस वृंदावन के रस वाले को हरे नाम छूटे नहीं हरी कथा पूर्ण रूप से प्राप्त हो क्यों हो क्योंकि संशय नहीं रहे आ? कोई आके कुछ बोले तुम्हारे ठाकुर के बारे में या किसी लीला के अंदर कोई भी दिमाग के अंदर आ के घंटा बच गया अरे राम ठाकुर जी ने ये लीला क्यों करी बड़ी बेकार ठाकुर है ये दिमाग में जैसे ही हो गया फिर भक्ति नहीं होगी तो हरी कथा चलती रहे तत्व की हरी कथा जहां पर संदेह सब दूर हो जाए शास्त्रयुक्त हो जब वह आ जाएगी तुम भी किंकरी की तरह से महाराज राधा रानी उस कृपा दृष्टि के लिए वहां खड़े होकर हाथ जोड़कर मांगते रहोगे बोलते रहोगे कि हे राधा रानी आप मेरे ऊपर भी कृपा करके मुझे भी उस व्रजधाम वृन्ावन की उस कुंज के अंदर अपनी दासी के स्वरूप में ले लें और उस वहाँ पर मुझे भी अपनी कोई सेवा सोहनी सेवा आदि कुछ प्रदान करें। कर वहाँ दर्शन करोगे श्री कृष्ण आए और आने के बाद श्री कृष्ण जैसे ही पहुँचे हैं राधा रानी अपने गालों पर हाथ रख के बैठी हैं गुस्से में हैं और ये ये साक्षात दर्शन होंगे तुम्हें और तुम तुम्हें मरने की भी जरूरत नहीं है वहा उसको देखने के लिए यहाँ तो तुम जिंदा हो के महाराज उस लीला को देखोगे हरिदास स्वामी बैठे हुए यमुना के तट पर हाँ परंतु भाव लग गया मानसी सेवा चल रही है होली की लीला चल रही है एक तरफ श्री कृष्ण की पार्टी है दूसरी तरफ राधा रानी की पार्टी है हाँ एक तरफ यहाँ पर कृष्ण जीतने लगे इतनी देर में कोई हरिदास स्वामी के पास इत्र लेके आ गया यहाँ रंग खत्म हो गया राधा रानी के पास इत्र दिया बिहारी जी को चढ़ा देना परंतु हरेदास स्वामी अपने मूड में है क्योंकि देख रहे तो आए थे लाहौर से उस समय एक लाख रुपए का इत्र था विज्ञान जी को बड़ा गुस्सा आया पर कुछ बोल नहीं पाए क्या बोलू सिद्धम है परंतु यहाँ पर जैसे ही इत्र डाला था क्योंकि वह ललिता सखी के भाव में थे हरिदास जी तो राधा रानी जीत गई ये भी कुछ होगा अरे वा राधा रानी जीत गई ये अपनी भाव समाधि से बाहर निकले इन्होंने देखा ये तो थोड़ा सा मूड मूड खराब है एक लाख रुपए का इत्र ही जी में नह गया तो ये बड़ा हरिदास बोले बिहारी जी के दर्शन करके आप फिर बात करते हैं बिहारी जी के दर्शन करने के लिए पहुंचा तो जो इत्र डाला था ना ललिता सखी ने कृष्ण के ऊपर जीतने के लिए बिहारी जी के ऊपर पूरा पड़ा हुआ था। तो इसमें मरने की भी नहीं है बादश वो, वो तो पहले ही उस भाव समाधि में पहुंचने के बाद तुम उस लीला को प्राप्त कर सकते उसके अंदर किरदार निभा सकते एक सखी भाव में सखी रूप में पहुंचकर सखी लढ़ लाल की सखी लढ़ लाल की कहा रहे हैं हम तो लड़ेती लाल की सखी है रहे हैं? महल के माही कहा रहे है हम तो महल पे जहां मेरे प्रिय प्रियतम वास कर रहे हैं लीला क्रीड़ा कर रहे हैं हम तो वहीं पर उन प्रिय प्रियतम की सेवा में लगे हुए हैं सेवा आनंद है यह सेवा का आनंद है ये बहुत बड़ा आनंद है ये ब्रह्मानंद मुक्तानंद से भी बड़ा प्रेमानंद से भी बड़ा सेवा का आनंद है ये कभी समाप्त नहीं होता है ये प्रतिक्षण वर्धनम ना? हर क्षण भड़ता ही है भड़ता ही है तो ये सीखने के लिए ये समझने के लिए ना? सही हरी कथा उसकी जरूरत है कौन सा योग करोगे कौन सा योग कर रही हो ये अपनों योग कर रही हैं। अपने योग से कछ ना होएगा। जय जय श्री रा अपने योग से कुछ नहीं होना प्रेम गली अति में दो न समाए या तो तुम्हारों दिमाग चल जाए या गुरु को दिमाग चल जाए दो के दिमाग तो चल ही ना आ सके प्रेम गली इतनी सक्रिय है इतनी छोटी है तो धाम वृंदावन को प्राप्त करना है राधा की एक किंकि बनना है सर्वप्रथम अपने अंदर वह लालच लेके आइए उस लालच को धारण करके सतगुरु के पास जाके उस मंत्र की दीक्षा प्राप्त करिए जो उस लालच को पूर्ण करवाए और जहाँ पर वह सदगुरु से दीक्षा प्राप्त हो फिर उपासना विधि के संग प्राप्त करते हुए श्रीधाम वृन्दावन को प्राप्त करिए और हमेशा उपासना करते हुए कहिए किम करोमि करोमी गच्छामि कस्य पादे लुठा हम कथम राधे तब रसोत्सव हे राधे मैं क्या करूं हे राधे मैं कहां जाऊं मुझे बताओ मैं किसके चरणों में जाके लुंठित हूं बार बार उसके पैरों को पकडूं तुम ही कहो तुम्हारा वह दास से प्राप्त कराने का जो जरिया क्या है वह जो मुझे रसोत्सव के दर्शन करा दे वह उस जो रसोत्सव जो चल रहा है मैं वहां पर जा गोपी बनकर वहां आपकी सेवा कर सकू क्योंकि देखो समस्त गोपियां तो से वहां पर ठाकुर के संग रास कर रही हैं परंतु जो किंकरी होती है ना जो राधा रानी की मुख्य दासिया जो है वह रास नहीं करती है वह तो राधा कृष्ण की सेवा करती हैं उस रास के अंदर अरे इतना बड़ा रास हो रहा है कोई तो वाद्य यंत्र तो बजाएगा। कोई तो श्री राधा कृष्ण की जो पसीना निकल रहा है उस पसीने को पहुँचेगा कोई तो होगा जो बीड़ी पान जो होता है उसको लाके तांबुल को देगा कोई तो होगा जो चमर आदि वहाँ पे फेराएगा कोई तो होगा जो महाराज पहुंचेगा जल के पात्र को लेके की हे राधे आपको प्यास लग रही होगी हे कृष्ण आपको प्यास लग रही होगी कौन करता है यह काम सिर्फ राधा रानी की सखियां करती हैं जो राधा रानी की दासियां हैं तो मैं श्री राधा रमन लाल के चरणों में यही प्रार्थना करूंगो कि आप सबको पहले वह वृंदावन का लालच दे और उस लालच देने के बाद वह सद्मार्ग दिखाते हुए आपके उस रास के दर्शन आपको कराएं जहाँ पे रासोत्सव जहाँ सेवानंद सब राधा रानी की किंकरियों को प्राप्त हो रहा है और वही आपको नित्यधाम वृंदावन के भी दर्शन कराते हुए वहाँ पे वास दिलवाएगा जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे शा